कृष्ण यजुर्वेद या कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम बलि में चतुर्थ मंत्र विचार कर रहे थे स होवाच पितरंग ततः कस्मै मांग दास्यसी द्वितीयंग तृतीय वातंग होवाच मृत्यु त्वा ददाति स होवाच नचिकेता ने कहा पिता को हे hey, पिता हमको किसको दान दे देंगे द्वितीय बार तृतीय बार पूछने पर पिता क्रुद्ध होकर के कह दे मृत्यु को दान दे दूँगा तुमको भाष्य में स होवाच द्वितीय पंक्ति में स होवाच पितरम् स नचिकेता चिकेता उवाच पितरम हे तत ततकार तातः तात पिता को कहते को हैं कस्म ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थं मांग दास्यसी मंत्र में हे मांग दास्यसी कस्मे अर्थात किसी ऋत्विक को मांग दास्यसी क्योंकि अभी जो सर्वस्व दिया जा रहा है सब दक्षिणा के रूप से ही दिया जा रहा है तो इसलिए हमको भी अगर किसी को देंगे तो दक्षिणा के रूप से ही देंगे तो कश्मिक रितिक विशेषाय दक्षिणार्थम माँ रितिक ऋत्तिक विशेषाय अर्थात रितिक हो अथवा जो सदस्य हो जिनको सब विशेष रूप से निमंत्रण किया गया था वो सब में इति प्रय दास्यसी का अर्थ कहते हैं प्रयत्सी इति एतत अच्छा दाश्यसी प्रयच्छसी प्रयत्सी दासी इसमें क्या लोकार हुआ दाश्यसी दास्सी लिट दास्य है ना तो लिट हो गया तो इसलिए कहते हैं भविष्य तो वर्तमान सामीप्यम सूचयन ब्याचे इति अर्थात तो देंगे, तो देंगे। अभी तो दिया जा रहा है अर्थात हमको अभी किसको दे रहे हैं ये नहीं कह करके दाषसी शब्द प्रयोग कर दिया अर्थात वर्तमान सामीप्य वर्तमान वाच <laughs> एवं उन्न पित्रौ उपेक्ष्यमाणों द्वितीय तृतीय अपि उवाच कस्मे कस्मे मांग मांग कस्में दासी कस्में दासीन पित्रा उपेक्ष्यमाणों एवं उक्ते पित्रा उगते पित्रा में समानाधिकरण है तो इसलिए उक्ते में जो निष्ठा हुआ किस अर्थ में हुआ कर्म में क्योंकि वच धातु का अभी कर्म हो गया पिता वच धातु का कर्म पिता होगा ना वच धातु का कर्म वाक्य होगा अभी धातु है बच उक्ते पित्रा अर्थात तो उक्त हुआ पिता उत्तम वाक्यम अथवा उक्त पिता कैसे होगा वाक्यों को कहा वच धातु का कर्म वाक्य है ना बच धातु का कर्म पिता है कौन होगा क्योंकि नचिकेता कहा क्या कहा मतलब जिस चीज़ को कहो तो वाक्यों को कहा इसलिए वाक्य ही कर्म होना चाहिए पिता कर्म हो सकता है लक्ष्य ये नहीं व्याकरण में ये सब लक्षण नहीं चलेगा इतना दुहिया पचदंड रुदि प्रच्छे आगे ची ची के आगे क्या धातु हैं ब्रू तो ब्रू धातु द्विकर्म को होगा द्विकर्म को होगा तो द्विकर्म को होने से एक कर्म हो गया वाक्य और द्वितीय कर्म हो गया पिता पिता वास्तविक संप्रदान था अर्थात पित्रे वाक्यम आह उक्त होना चाहिए था किंतु द्विकर्म के होने से ये भी कर्म हो गया क्या सूत्र अकथित एव मुक्त न पिता उपेक्ष्यमाणों एवं उक्त पित्रा, पित्रा। अर्थात पिता इस प्रकार कहे जाने पर भी उपेक्ष्यमाणोंपि अभी उपेक्ष्यमाण कौन हुआ पुत्र पुत्र उपेक्षमा कर्तरी कर्मणि कर्मणि उपेक्षा का विषय हुआ द्वितीय तृतीय अभी उवाच द्वितीय बार तृतीय बार अभी उवाच उवाच का कर्ता पुत्र नचिकेता ओ द्वितीय तृतीय बार कहा कस्मी मांग दास्यसी कस्मी मांग दास्यसी दिखा दिए द्वितीय बार तृतीय बार इसको कहते हैं अभिनय तो विवक्षितार्थ के लिए शब्द उच्चारण कर देना उसको कहते हैं अभिनय अभी पिता सोचते हैं नायम कुमार स्वभाव इति क्रुद्ध सन पिता तं हुत्र तंग, पुत्रं। तंग है नया पुस्तक में है तं तंग हा आपको तम ह चाहिए मंत्र में है तम ह उवाच ये पुराना पुस्तक में छूट गया था पुत्र किल वाच मृत्य वे वै वस्वतायवा तुआ कांग पिता सोचते हैं अयम कुमार स्वभाव न क्रुद्ध है पिता क्रुद्ध होकर के तम पुत्र किलो वाच पुत्र को कहे मृत्यवे मृत्यवे अर्थात वैवस्वताय यमाय या तुआ कार्त तांग ददा यहाँ भी लट कह दिए पहले दास्यसी था अच्छा अभी पिता पुत्र को कह दिए मृत्यु के लिए तुमको दूंगा मतलब दान कर दूंगा आगे अभी पुत्र का भी समय है सोचने का वो सोचते हैं नचिकेता जी सोचते हैं हाँ बहू नाम प्रथमो बहू नाम एमी मध्यम किंचम से कर्तव्य यद्य करती प्रथमो एमि बहुनाम निर्धारण अर्थ में क्या सूत्र है यत निर्धारण बहुनाम प्रथमो एम अर्थात बहुतों का बीच में मैं प्रथम होता हूँ प्रथम होता हूँ अर्थात ज़्यादा मार्क रखता हूँ परीक्षा <laughs> में वृत्ति में मैं आचरण करता हूँ ये वृत्ति ये टीकाकार कहेंगे और बहुनाम नाम मध्यम एम अर्थात बहुतों का बीच में कभी कभी मैं मध्यम हो जाता हूँ कि यम से किं सीत किम शिव यम से कर्तव्य मैया कई्यम का क्या कर्तव्य है मैं अद्य पिता किम कर्तव्य करिष्यसि अर्थात करिष्यति करिष्यति का कर्ता पिता पिता आज मेरे को भेज रहे हैं यमराज के पास वहाँ जाकर के क्या कर्तव्य है अर्थात मेरे द्वारा क्या किया जाएगा इसके द्वारा पिता क्या करना चाहते हैं मेरे को भेज करके अभी इस प्रकार के विचार करते हैं भाष्य में स एवं मुक्त पुत्र एकांते परिदेवयांग चकार स एवं मुक्त पुत्र सब समानाधिकरण है हा। एकांते परिदेवयांग चकार धातु है दिवु ये चुरादिगण्य धातु हैं दिव मर्दने मर्दने का अर्थ है विमर्शन है विचार करना तो बुद्धि का मर्दन करना अर्थात खूब विचार करना तो परिदेवयांग चकार अर्थात वो विचार किया कथम अर्थात कैसे विचार किया इति इति्य बताते हैं नचिकेता क्या विचार किया कहते हैं बहूना शिष्याण पुत्रण वा एमी गच्छा प्रथम सन मुख्य शिष्यादिवृत्तियाँ शिष्य अथवा पुत्र इन्हीं को ही ज्ञान दिया जाता है तो सभी शिष्य अथवा पुत्रों का बीच में ग्छा अहम प्रथम प्रथम सन् प्रथम सन्नाथ तो मुख्यया शिष्यादिवृत्तिया शिष्य मुख्यशिष्यवृत्ति मुख्यशिष्यवृत्ति टीकाकार कहते हैं यथा अवसरम और इष्टम ज्ञातवा सुश्रूषणे यथा अवसरम जैसे समय हुआ गुरु का इष्ट को जान करके सेवा करना इसको कहते हैं मुख्यावृत्ति समय देख करके गुरु को क्या आवश्यकता है समझ करके जो प्रवृत्त हो जाता है उसको कहा जाता है मुख्यावृत्ति आगे भाष्य में मध्यम च बहूना मध्यमया एव वृत् एमि मध्यम अर्थात मध्यम शिष्यों का बीच में मैं कभी मध्यम हो जाता हूँ ये मध्यम शिष्यों कैसे टीका में कहते हैं आज्ञा वशेन मध्यमा आज्ञा वशेन अर्थात आज्ञा वशेन शुश्रूषणे प्रवृत्तिर्मुख्या पूर्व में कह दिया यथावसर गुरोरइष्ट ज्ञावा वहाँ गुरु नहीं कहते शब्द से तो गुरु नहीं कहने पर भी समझ करके जो सेवा कर लेते हैं उसको प्रथमावृत्ति वाले कहा जाता है और आज्ञा बसे न मध्यमा कह दिए ये कर दो तो कर देगा ये वृत्ति होते हैं आगे भाष्य में न अधमया कदाचित अपी मैं कभी भी अधमा वृत्ति से आचरण नहीं किया हूँ वृत्ति क्या है तद अपरिपालन न अधमा कुछ आदेश कुछ निर्देश दे दिए ऐसा करो कुछ ना कुछ उसमें बुद्धि लगा दिया तो ये सब अधमावृत्ति कहते हैं कहते दे सेवा करो फिर बुद्धि लगा दिया तो उसको कह देने से तो वो भी कर देगा तो चलो उसको कह दो नहीं तो वो कहे तो शब्दों में कहे सेवा कर दो हम उसका अर्थ निकाल देंगे ऐसा वो सब नहीं है ये सब अधमावृत्ति हानि हो जाती है फिर स्वयं का हो जाते हैं आचार्य दोबारा और नहीं कहेंगे वो भी तो समझ जाते हैं ना हमारे वृत्ति को आचार्य क्योंकि उनका बुद्धि की सूक्ष्मता सु, अधिक है हमारे अपेक्षा तो हमारा खाली आचरण नहीं है हमारा आचरण के पीछे हमारा उद्देश्य भी उनको दिख जाएगा तो आगे फिर और उपदेश देने में प्रवृत्ति नहीं होंगे वो फिर सोचेंगे इसका कल्याण करना क्योंकि अधमों का कल्याण करना बहुत कठिन है वो सोचेंगे काले न जब उनका होगा संस्कार होगा तो भी वो आएंगे तो फिर देखा जाएगा इस प्रकार व्यक्ति को साधारणतः तो आचार्य ग्रहण नहीं करेंगे इसलिए हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा यथा अवसरम गुरु और इष्ट ज्ञातवा कर लें कार्य सेवा कर लें नहीं तो हमारा बुद्धि में आया नहीं किंतु कह दिए तो तुरंत कर देना फिर किंतु परंतु ऐसा प्रश्न नहीं करना समझ में नहीं आया सेवा तो पूछ लेंगे इसको कैसा करना है क्या करना है पूछ लेंगे वो किन्तु विपरीत नहीं हो जाना हानि हो जाती है फिर धीरे धीरे दुर्गति हो जाएगी आगे भाष्य में कहते हैं तम एवं विशिष्ट गुणम अभी मां मृत्युवेत्वा ददामि इति उक्तवान पिता ऐसे गुण वाला हम है अर्थात या तो हम मुख्यावृत्ति से आचरण करता है नहीं तो मध्यमावृत्ति से आचरण करता है तो ऐसा करने पर भी पिता मेरे को मृत्यु को दान दे दिए कह दिए कि मृत्यु को दूंगा स किचि यम से कर्तव्य प्रयोजन मैं प्रत्ययन क्यत सिता अभी मेरे को यमको दे रहे हैं कि कर्तव्य कर्तव्यमर्थ प्रयोजन मैं प्रत्ययन क्य पिता स पिता करिष्यति क्या करी सकती कहते हैं प्रयोजनम प्रयोजनम कर्तव्य शब्द का अर्थ हो गया अर्थात पिता का क्या कर्तव्य है जो मेरे मेरे को दान दे करके करवाएंगे इस प्रकार के अर्थ हो गया प्रत्यय इसमें धातु है डू दाने तो प्रत उपसर्ग हो गया आगे हो गया द, दा दा धातु आगे प्रत्यय हो जाएगा निष्ठा तो दा आगे निष्ठा का तो पूर्व में उपसर्ग रह गया प्र फिर सूत्र लगेगा अच उपसर्गात अचह अचह में पंचमी भी होगा और षष्ठी भी होगा अचह में जो पंचमी होगा तो उसका अर्थ हो गया कि अजंत उपसर्ग से पर में अचह पंचमी अजंत उपसर्ग के पर में यहाँ पूर्व में उपसर्ग कौन है प्र अजंत है तो अजंत उपसर्ग के पर में आगे उपसर्ग के पर में है दा फिर दा में जो आकार है फिर अचह अच्छा षष्ठी हो जाएगा जो अचह अच्छा उपसर्गात तो अचह अच्छा पहले पंचमी हो गया फिर अभी अचह अच्छा षष्ठी हो जाएगा अर्थात दा इति धातु हो यह अच तस्य तो दा धातु का अच कौन है आकार उसको क्या हो जाएगा आदेश करते हैं अचह अच्छा उपसर्गात त तो अभी दा का आको हो जाएगा त तो। अभी स्थिति क्या हो गया प्र आगे दकार आगे तकार तोकार हो गया आ के स्थान पर आगे क्या है निष्ठा का तो अभी स्थिति हो गया प्र दर्था दो, दो दकार दोकार आगे तोकार आगे तोकार तो फिर अभी जो बीच वाला द आगे तो आगे तो ये बीच वाला तो का कैसे लोप होगा झरो झरी सवरणे तो अभी स्थिति हो गया प्रव आगे द आगे निष्ठा का तो फिर धातु का जो द था उसको खरी हो करके त तो हो जाएगा तो प्रो आगे त तो, आगे तो बड़े मार्च कैसे है ही क्या प्रे ना अगर होगा तो भी संशोधन किए होंगे हम लोग हाँ क्योंकि हम भी ये द लिखा था फिर बाद में काट दिया ना ना न प्रत्यय ने क्योंकि हम भी द लिख करके फिर काट दिया हो सकता है कि कहीं कोई आया था कि द करना है फिर वाज में हम भी काटा है पुस्तक में प्रत्यय नहीं चाहिए <clears throat> क्योंकि अचय उपसर्गा तो ये सूत्र से सिद्ध होगा रूप इसलिए प्रदत् न पाठ हो सकता है बड़े महाराज जी नीचे कुछ टिप्पणी इत्यादि ले नहीं है ले, नहीं।, ले नहीं।, नहीं अच्छा तो ये हो सकता है कि कभी संशय होकर के हम लोग द कर लिए थे उसका संशोधन करना है प्रत्यय करेंगे द काट दीजिए बीच में अगर द है तो काट दीजिए मया प्रत्यय न करी क्योंकि प्रदत्य न लिख देंगे तो फिर ये व्याकरण का विचार और सब धीरे धीरे घट जाएगा तो इसलिए प्रत्यय न रहने दीजिए ताकि व्याकरण का थोड़ा विचार होगा तभी तो नचिकता सोचते हैं पिताजी मेरे को यमराजी को दे करके उनका क्या कर्तव्य करवाएंगे प्रत्यय न करिष्यति यत कर्तव्यम आज कुछ उनको करना है जो कि मेरे को दे कर करवाएंगे टीका में मया दत्तेन नत कर्तव्यम यमस्य से करम का कोई आवश्यकता है मेरे को दे करके यमका वो प्रयोजन को पूरा करवाएंगे तत्किन कर्तव्यम आसित यम का ऐसा कोई कर मतलब कार्य है क्या जो मेरे को दे करके वहाँ करवाएंगे पिता का एक, एक कर्तव्य है क्या कहते हैं यमराज का ये कार्य कर देना है और ये कार्य मेरे को भेजने से ही होगा इसलिए पिता मेरे को भेज रहे हैं नचिकेता सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं ऐसा कोई कर्तव्य है क्या नचिकता सोच रहे हैं अच्छा तो फिर नचिकेता सोचता है न आशी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है क्यों कहते हैं विधान अभावात नचिकेता अभी सोच रहे कि शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है कि पुत्र को यमराज को दे करके आपका कर्तव्य सिद्ध करो दो नंबर टिप्पणी देखिए विधान और अभावात न ही अग्नियादिभ्यो हवेर ऋतुगादिभ्यो दक्षिणा प्रदान व्यच यमाय पुत्र प्रदान याग विधो विधीयत भाव सती तो विधान प्रयोजन उन्नीयत जैसे अग्नि में हविदान दिया जाता है ऋतु को दक्षिणादान दिया जाता है इसी प्रकार की यम को पुत्रदान दिया जाता है ऐसे याग में कोई विधि नहीं है अगर विधि होता सती तो विधान है अगर विधि होता तब तो हम विचार करते अभी मेरे को वहाँ भेजा जा रहा है क्या कार्य है ये हम विचार करता अभी हमको तो यमराज को देने का कोई विधान ही नहीं है तो नचिकेता सीखेता यहाँ तक विचार करके पहुँच गए तो अभी अगर यमराज को पुत्र दान करने का कोई विधान नहीं है तो फिर पिता कैसे दे दिए टीका में कथम तरी उगतवान तो नचिकेता सोचते हैं कथम तरी उतवा उक्तवान करता कौन है पिता अर्थात नचिकेता सोच रहे कि ऐसा कोई विधान नहीं है हमको यमराज के पास भेजने का फिर भी भेज दिए तो कथम तरी पिता उक्तवात भाष्य में नूनम प्रयोजनम अनपेक्ष्य एवं क्रोधवशा उक्तवान पिता नचिकेता ने निर्णय कर लिए कि कोई प्रयोजन नहीं है यमराज जी का जाकर के कोई कार्य करना हमको आवश्यक नहीं था किंतु पिता क्रोध से कह दिए यहाँ तक नचिकता पहुँच गए <coughs> आगे अनुपस् हाँ तथापि तत् भाष्य में तथापि तत्पितुरु बचो मृषा भूतिति एवं मत्वा परिदेवना पूर्वकम आह पितरम शोकाभिष्टम किंग मै उक्तम इति तथापि वचो मृषा माँ नचिकेता सोचते हैं पिता क्रोधवश मेरे को कह दिए तो भी पिता का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए रामायण यही दिखाता है पिता का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो गया मृषा माँ इति एवं मत्वा ये मान करके नचिकेता परिदेवना पूर्वकं विमर्श विचार करके आह पितरम पिता को कहें अभी पिताजी का क्या अवस्था कितने हैं शोकाविष्टम शोके न आविष्टम शोकाविष्ट शोक कौन है पिता क्यों शोकाविष्ट है पिता किंग मया उत्तम अभी पिता ये सोचते हैं हमने क्या कह दिया ये सोच करके पिता अभी दुखी है अभी पुत्र जा करके उनके पास पहुँच करके कह रहा है क्या चीज ये अवतरणी अर्थात आप कह दें कि मंत्र से ऊपर लिख देना मतलब ये अवतरणी अर्थात अभी मंत्र व्याख्यान होने से पहले ये अंश चाहिए क्योंकि नचिकेता क्यों इसमें कुछ ऊपर नीचे लेना है क्या जैसा है ऐसा ही रहना है ये जैसे गीता में कैलाश वाला गीता में शायद ना ना उसको भी तो नीचे रखे हैं श्लोक को ऊपर ऊपर हमेशा रखे हैं क्योंकि कभी क्या होता है ना देखिये मांडुक्य में एक दो जगह में ऊपर दे दिए बहुत समय छूट जाता है और तो श्लोक के ऊपर दृष्टि थोड़ा कम जाता है अच्छा अनुपश्य पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिव जायते पुनः अभिनचिकता जाकर के पिता को कहते हैं अनुपश्य यथापूर्वे अनुपश्य अर्थात अनुपश्चात पश्य विचार करके ये देखिए यथा पूर्वे पूर्वे अर्थात आपके पिता पितामह इत्यादि जैसे आचरण किए थे अर्थात नचिकेता कहता है कि आपका पिता पितामह इत्यादि ये सब साधु स्वभाव वाले थे अर्थात उनका आचरण सब शिष्ट शास्त्र सम्मत था तो वो लोग जैसे आचरण किए थे और प्रतिपक्ष तथा अपरे अपरे अर्थात आज का दिन में भी जो शिष्ट साधु स्वभाव वाले शास्त्रीय स्वभाव वाले हैं उनको भी देखिए सस्यमिव अर्थात तो इनको देखिए अर्थात तो साधु स्वभाव वाले वचन से कभी हिलते नहीं बिच्चू तो नहीं होते हैं ये साधु स्वभाव कह दिया जो उसको तो करना है अगर हम कुछ कह दिए हैं किंतु बाद में विचार करके देखते हैं ये करने से तो हानि हो जाएगा उनके अगर अपनी हानि हो जाती है तो उसको कर लेना ही ठीक है उससे शिक्षा होगा कि आगे बोलने से पहले सोच करके बोलना है किंतु अगर दूसरों की हानि हो जाती है हमने कुछ बोल दिया और उसको अगर रक्षा करेंगे तो दूसरों की हानि हो जाएगी तो वहां बहुत विचार करना है वरम जा करके उसको विचार करना है उसके साथ देखिए ऐसा हो गया किंतु होने से आपकी हानि होगी तो ये सब विचार करके देखना है जो कहेंगे उसको वाक्य में उसको मतलब आचरण में लाना चाहिए तो उस लोग क्या है कर्मण्यकम्ब न मनस्येकम् वचस्यकम कर्मण्य एकम महात्मनाम महात्मा वही है अर्थात तो जो मन में विचार करेगा उसी को शब्द में कहेगा और उसी को आचरण में भी उसी को लाएगा और मनस्यन्यत कर्मण्यन्यत न मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम इस प्रकार की नहीं होना चाहिए कपट कपटाचरण ये बिल्कुल अर्थात तो अध्यात्म मार्ग का परिपंथी है कभी कपटाचरण नहीं होना चाहिए जो मन में है वही कह देंगे नहीं कह पा रहे हैं इतना गलत चीज़ अंदर में है चुप हो जाना पूछने से भी नहीं भाई विषाक्त तो है मना ये नहीं कह पाएंगे बस ठीक है सीधा है वो जानेगा कि हमारा अंदर में कचरा है ठीक है हम जो है वो हम है इसको क्यों आवरण करके रखें उससे लाभ नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे शुद्धि ऊपर में बढ़ेगा जिस जिस जगह को हम छुपा करके रखते हैं कपटाचरण किए बोल करके वो जागा पीड़ा देगा ही देगा तो उससे छुटकारा होना ही पड़ेगा तब तो फिर जा कर के कहीं महापुरुष के पास जाएंगे रोएंगे कहेंगे ऐसा गलती हो गई तब तो उसे छुटकारा होगा तो क्यों उसको छुपा करके रखें शुरू से ही कह दें भाई ये गलती हो गया ये गलती हो गया तो ये सब पीड़ा देगा जब शुद्ध होगा तब तो पीड़ा देगा कहते हैं ना पूरा एकदम कचरा ही भरा है उसमें कचरा और डालो कुछ पता नहीं चलेगा जब पूरा शुद्ध हो जाएगा एक कचरा होएगा तो बहुत गंध होगा इसलिए ये सबसे है अर्थात जितना हम अपने अंतकरण को शुद्ध रखें कपटाचारण ना रखें अभी नचिकेता कहते हैं पिता को ये सब आचरण देखिए साधु स्वभाव वाले शिष्ट अर्थात तो शास्त्र शास्त्रीय आचरण करने वालों का जीवन देखिए और सामान्य मनुष्य का क्या हो जाता है कहते हैं सस्य एव मर्त्य पच्यते ये जो मनुष्य लोग ये तो शस्य जैसा अपच्यते पच्यते, पच्यते अर्थात पाक हो जाते मर जाते हैं और सस्य सस्यम एव आ जाते पुनः अर्थात जन्म मरण तो ऐसे ही जैसे धान गेहूँ जैसा होता है अर्थात तो कहने का अर्थ है कि जीवन में अगर ये सत्य आचरण ये सब नहीं रहा बिल्कुल धान गेहूँ जैसा हुआ अर्थात जीवन आया पचास साठ साल सौ साल हुआ मर गया मर गया किंतु तो जिसका जीवन में सत्यता है आचरण है शुद्ध है साधु है वो अधिक दिन बचेगा हजार साल देखिए आज आज भी भाष्यकार भगवान उतने ही पूज्य होते हैं जितने उनके समय में थे ये क्यों है कहते हैं वो सस्य एव पच्च्यते में नहीं आएंगे वो लोग क्यों कहते हैं उनका जीवन में सत्यता है जीवन में जितना सत्यता उनका जीवन उतना अधिक शरीर का जीवन नहीं वो व्यक्ति का जीवन उतना अधिक उतने दिन तक रहेंगे इसलिए हम लोग का जीवन में जितना अधिक यह हो और वास्तविक सत्य से ही तो ये प्राप्त होगा प्राप्त होगा अर्थात तो हम है ही सत्य स्वरूप अगर हम सत्य स्वरूप है सत्य हम नहीं बन जाएंगे इसके साथ एक कैसे होंगे सत्य स्वरूप के साथ इसलिए जीवन में ये सत्य कहना मतलब सत्य आचरण करना बहुत महत्वपूर्ण है भाष्य में अनुपश्य आलोचय आलोचय का अनुपश्य का अर्थ कहते आलोचय आलोचना करें अर्थात विचार करे विचार करके निभा ल निभाए अर्थात पालन करो तो हिंदी में कह देते ना निभाना अपना वाणी निभायाव वा, तो वह निभालय अनुक्रमेण अनुक्रमेण का अर्थ कहते हैं यथा प्रकारेण वृत्ता पूर्व अतिक्रांता पितृ पितामहादय स्तव तो। अभी नचिकता कहते हैं पिता को आपका पिता पितामह जैसे सब आचरण किए थे वो सबको आप अनुक्रम से विचार करके देख लीजिए आपका पिता कैसे आचरण किए थे आपका पितामह कैसे आचरण किए थे ये प्रकारेण वृत्ता वृत्ता अर्थात तो अतिक्रांता चला गया अर्थात तो तो वो लोग जैसे आचरण करके गए हैं तान दृष्टि चेषा वृत्तम आस्था अर्हसी तान दृष्ट उन लोगों का जीवन को विचार करके तेषा वृत्तम उनका आचरण को उन आस्था अर्ति आप उनमें आस्था रख करके अपना आचरण कर सकते हैं और वर्तमान से अपरे साधवों यथा वर्तनते ता प्रतिपक्ष आलोचय तथा आज का दिन में भी जो साधु लोग हैं साधु अर्थात साधु स्वभाव वाले साधु स्वभाव अर्थात शास्त्रीय आचरण करने वाले यथावर्तनते जैसे चलते हैं तांस हाँ और एक बात यहाँ हम थोड़ी समय पहले कह दिया कि अपना जो त्रुटि है वो दूसरों को कह देना हम लोग जो जो रुद्री पढ़ते हैं ना ये रुद्री का शायद चतुर्थ अध्याय का अंतिम में देखेंगे वहाँ एक जगह है मतलब वहाँ एक मंत्र का अर्थ है कि अपना असहायता असामर्थ्यता दूसरों के सामने प्रकाश नहीं करना है शब्द ठीक हमको स्मरण नहीं हो रहा है तो उनका कहने का तात्पर्य है कि अपना कमजोरी दूसरों के सामने जाकर के नहीं कहना ये दोनों वो भी वेद मंत्र हैं तो ये दोनों विरुद्ध पड़ता है अपना कमजोरी अपना पाप दूसरों के सामने नहीं कहना और अपना पाप दूसरों के सामने कह देना क्योंकि जैसे धर्म क्षरति कीर्तनाद इसी प्रकार की धर्म कहने से धर्मा धर्मा है क्षरति कीर्तनाद जो पाप बहुत ज़्यादा कष्ट देता है आप दूसरों को कह देंगे उसका बल घट जाएगा किंतु अगर हम उसको सहन कर सकते हैं दूसरों को कहने का आवश्यकता नहीं है स्वयं अंदर अंदर झेले उससे सामर्थ्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जैसे कि हम स्वयं अपने को आवश्यकता है हम स्वयं उपार्जन करते हैं उपार्जन नहीं करके दूसरों से उधारी ले आए ये दोनों में अंतर है ना? इसी प्रकार की अगर हम अपना पाप को स्वयं झेल पाए झेल पाए अर्थात पाप कैसे नाश होगा क्या दे करके पाप नाश कैसे होगा क्या देगा हमको दुख देगा अगर हम अपना दुखों को हम स्वयं झेल पाए तो ये हमारा सामर्थ्यों को बढ़ाएगा आगे हम बड़ा दुखों को भी झेल पाएंगे अगर नहीं हो रहा है तो जाकर के महापुरुषों को कह देना है ये सामान्य लोगों को नहीं कहना है सामान्य लोगों को कहने से उसमें हानि होगी। महापुरुषों को जाकर के कहना है महापुरुषों को कहने का ये एक तात्पर्य है कि वो इतना ज़्यादा हमारा पाप को खींच लेंगे कि आप एक ही बार में साफ हो जाएंगे अगर बाकी सामान्य आदमी को कहेंगे तो इतना वो खींचा नहीं जाएगा तो फिर हो सकता है कि कभी फिर दोबारा आपको याद भी दिलाएंगे तो उससे और पीड़ा ये चलेगा तो मतलब अच्छा है कि अगर हम स्वयं झेल पाते हैं तो अच्छा है शिव के सामने जा करके, कह कर के कह करके अर्थात इसी प्रकार के स्वयं पार करना अच्छा है नहीं होता है तो महापुरुषों को कहते वो शीघ्र उसका समाधान हो जाता है स्वयं झेलने से थोड़ा समय लगेगा महापुरुषों को कहने से थोड़ा शीघ्र हो जाता है प्रसंग बस इसको कह दिया वर्तमान में भी जो साधु पुरुष लोग जैसे आचरण करते हैं उसको प्रतिपश्य प्रतिपक्ष अर्थात आलोचय आलोचना करके नच मृषा मृषाकण वृत्त वर्तमान वा अस्ति तेजु अर्थात जो साधु होते हैं साधु अर्थात जो शिष्टाचार शिष्टाचार करने वाले होते हैं मृषाकण कपट आचरण वृत्त वर्तमान व अतीत में भी पुरुष कपटाचरण नहीं करते थे आज भी पुरुष कपटाचरण नहीं करते तद विपरीतम तद विपरीतम अशताम च वृत्तम मृषाकणम जो शिष्टपुरुष उनका विपरीत हो गए जो असत पुरुष च उनका वृत्तम आचरण मृषाकर्ण कपटाचरण करेंगे न च मृषा कृत कच्चि अजराम भवती यहाँ भाष्यकार कहते हैं कपटाचरण करके कभी कोई अजर अमर नहीं हो जाता है वरम उसका तो आयु हानि हो जाएगी अजर अमर तो नहीं होगा आयु हानि हो, हो जाएगी यतः सस्य में वो मरत्यो मनुष्य पच्यते जीर्णो मियते क्योंकि मनुष्य तो सस्य जैसा सस्य अर्थात धान गेहूँ जैसा पच्यते पच्यते अर्थात जीर्ण सन मृयते जीर्ण होकर के वृद्ध वार्धक्य को प्राप्त करके मर जाता है अरे मृतवाच मर के सस्यम इव आ जायत आविर्भवती पुनर एवं अन्य जीवलोकेम मृषा करणे न मृषा करके मर मृत्यु को प्राप्त किया फिर मृत्यु को प्राप्त करके पुनः आविर्भाव हो जाता है कैसे कहते हैं जैसे सस्य वर्षा ऋतु आया जिधर उधर पड़े होंगे कुछ बीज उठ जाएंगे फिर समय हुआ वर्षा ऋतु चला गया मर जाएंगे फिर आते रहेंगे वो ऐसे ही चलता रहता है मनुष्य पुनर अनित्य जीवलोके फिर ये अनित्य जीवलोक में फिर आ जाएगा तो मृषा करण न कपटाचरण न किम पालय आत्मन सत्यम इसलिए आत्मन सत्यम अर्थात आप जो वाक्य कह दिए उसका सत्य उसको पालन करिए उसका सत्य बने रहने दीजिए एक नंबर टिप्पणी पालय आत्मन सत्यमिति सत्यम कृत्वा ही कृत्वा ही अलग अलग है न मिल करके लिखा गया अलग रहे सत्यम कृतवा भवती अजरामर सत्य आचरण करके ही अजरामर हो सकता है सत्येन न पंथा बीतो देवया न मुंडक श्रुति है सत्यमेंव जयते न अनृतम इतने अंश तो खाली शायद ये कहीं किसमें अशोक चक्र में रहता है सत्यमेव जयते न अनृतम वो तो नहीं है ठीक है सत्यमेव जयते इतना ही ठीक है इसका आर्थिक आ गया न अनृतम सत्य ही जीतेगा अनृत कभी मिथ्या कभी जीतेगा नहीं हो सकता है कि लगेगा कभी ये तो मिथ्या कह करके जीत गया किंतु तो आगे तो उसका हानि होगी होगी हो सत्य न पंथा बीततो देवयान तो देवयाना का पंथा ये तो सत्य से ही बीतत बीतत विस्तारित सत्याचरण करेंगे तो सदगति प्राप्ति होगी इसलिए छोटे महाराषिको कहे ना अगर एक ही मात्र उपदेश देना है सबसे सट उत्तर मतलब देना है क्या देना है सत्य भाषण करो अर्थात जो भी कहें सत्य कह देना किंतु उसमें भी बहुत सारे कंडीशन है सत्य भी कहेंगे हो उसमें भी अर्थात ये अप्रिय नहीं होना चाहिए और सत्य में अप्रिय होना नहीं चाहिए एक लगा है अर्थात रीतम तो आगे अनुष्ठान अंश में लेंगे तो तो अप्रिय सत्य नहीं होना चाहिए क्या है उस लोग सत्यम ब्रुयात प्रिय ब्रुआयात हाँ प्रिय होना चाहिए न ब्रुयात सत्यम अप्रिय अप्रिय होना नहीं चाहिए प्रिय होना चाहिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आगे स एवं मुक्त टीका में श्रुति अनुक्त पूर्वभाषणादिक श्रुति अनुक्तम पूर्वभाषणादिकम भी कथायाम अपेक्षित श्रुति में नहीं कहा गया है किंतु और कुछ घटना वहाँ हुआ वो भगवान भाष्यकार यहाँ आख्यायिका में उसको कह करके पूर्ण करते हैं अर्थात ये भी वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था नहीं तो पूर्वापर संबंध में नहीं घटेगा इसलिए भगवान भाष्यकार कह देते हैं बीच में ये घटना भी हुआ था भाष्य में एवं मुक्तः पिता आत्मनः सत्यता ये एवं मुक्तः पिता सब सनाकरण है मुक्त पुत, पुत्र के द्वारा कहा गया कहो उक्त पिता उक्त पिता इस प्रकार कहे जाने पर पुत्र के द्वारा आत्मन सत्यता अपना सत्यता पालन करने के लिए मास प्रेषण कर दिए भेज दिए सच यम भवन गत्वा तीसरो रात्रि उबास और यमराजिका भवन में वहाँ जा कर के तीन रात वहाँ उबास हाँ ठीक है सर यमा भवन गत्वा तीसरो रात्रि तीसरो रात्रि रूबा स कहाँ दीर्घ होना है वाह अच्छा अच्छा हाँ हम तो यहाँ वाह दीर्घ कर दिए हैं पेन में तीसरो रात्रि में दीर्घ है आगे रु आगे वाह नए में वाह नहीं है अच्छा नया में ठीक है हाँ पुराना में तो था वासा। जिनका पुराना किताब है उसको और संशोधन करना ज़रूरत नहीं वो तो जीर्ण हो गए छोड़ो उनको जिनके पास नया है उसको संशोधन करें क्योंकि पुराना, कित, पुराना किताब वाले तो दो तीन बार पढ़ लिए होंगे अगर वो संशोधन नहीं कर किए हैं तो उनको रहने दीजिए पुराना किताब खाली हम लोग दो तीन के पास होगा बाकी किसके पास नहीं होगा अच्छा ति्र रात्रिरात्रि उवास यमे प्रोषिते क्यों तीन रात अपेक्षा किए यो यम यमे प्रोषिते यमराज प्रवास में गए थे बाहर गए थे प्रोष्य आगतम यम अम् भार् वा ऊचु बोधयत अभी प्रवास करके यमराज जब घर में आ गए तो उनके अमात्य अमात्य अर्थात जो सहकारी लोग अथवा भारिया उनका पत्नी ऊँचू वो लोग कहे यमराज जी को कहे बोधयंत अमात्य केवल मंत्री नहीं है उनका जो परिषद वर्ग होते हैं अमात्या बहुवचन दे दिया ना तो ये क्या ना आजकल जैसा हो जाता है ना पचास सात सत्तर मंत्री होते हैं राजा का उस समय ऐसा नहीं होता है मंत्री एक होगा आजकल जैसे कहते हैं ना वित्त मंत्री हो वो मंत्री वो मंत्री ऐसे नहीं इसलिए कि प्रधानमंत्री लगाया गया उस समय मंत्री मंत्री एक होगा बाकी तो कहा जाएगा कोषाध्यक्ष है ये सेनापति है वो अर्थात ये क्या कहते हैं कुतवाल होगा ये सब अलग अलग उस में अलग अलग था तो अभी सभी को मंत्री कह करके एक फिर प्रधान करना पड़ेगा वो सब नहीं था इसलिए अमात्य शब्द का अर्थ होता है उनके जो सहकारी जितने होते हैं सभी सहकारी उसमें होते हैं अच्छा वो लोग ये यम को कहे क्या कहे मंत्र में वैश्वा नरह प्रविशत्य तिथिर् ब्राह्मणों गृहान तसेतांग शांति कुरंती हर भैस् ब्राह्मणों अतिथिर्वैश्वानर गृहा तस्य तरह एकता शांति कुरस्वत उदकम हरः ब्राह्मणों अतिथि अगर अतिथि ब्राह्मण अगर गृह में प्रवेश करता है कैसा कहते हैं वैश्वानर अर्थात तो अग्नि अगर अतिथि ब्राह्मण घर में आया तो मान लीजिए कि जैसा अग्नि घर में आया अग्नि आने से घर को क्या करेगा दाह करेगा तो इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अतिथि अगर घर में आया तो मान लीजिए कि जैसा अग्नि गृह में प्रवेश कर रहा है अतिथिर ब्राह्मणों वैश्वानरह वैश्वान रह, वैश्वान रह। गृह प्रवेशती तो गृह में प्रवेश करता है अर्थात तो गृह को दाह करने का सामर्थ्य वाला हो करके इसलिए क्या करना है जैसे अग्नि को शांत करते हैं इसी प्रकार की तस् तस् ब्राह्मण से एकताम शांति कुरंती यह शांति करते हैं जैसे वैश्वानर का अग्नि का शांति करते हैं तो कैसा शांति करेंगे कहते हैं कि हे वैवस्वत संबोधन करके उदकम हर आहर अर्थात पाद्यादि लाइए कहते हैं भाष्य में अग्निर अग्निर्व साक्षात प्रविशति अतिथि यहाँ तो पुराण में कुछ त्रुटि था साक्षात प्रभि सत्यतिथि नया में तो ठीक होगा प्रभि अतिथि वैश्वान अग्निरेव साक्षात <coughs> कौन है कहते अतिथि सन ब्राह्मण प्रभिशति प्रवेश करता है अतिथि है ब्राह्मण है तो अगर गृह में आ रहा है तो साक्षात वैश्वान प्रवेश करता है साक्षात प्रवि सत्यतिथि थी। ठीक थी। है ना में तो ठीक होगा गृहान दहन इव कैसा जैसे अग्नि प्रवेश करता है गृहान दहन इव दाह करता हुआ प्रविष्य नये में भी प्रविष्य है अच्छा जो प्रिंट हुआ है प्रविश्य है ना ना प्रश्य अच्छा ये हम पुस्तक में तो संशोधन हुआ है शायद प्रिंट होने के बाद फिर संशोधन आया होगा दहन इव इसलिए क्या करना है तस्य दाहं समयंत इव उस ब्राह्मण अतिथि का द्वारा होने वाला जो दाह वो दाह को ना यहाँ तो अग्नि तस्य अग्नि है दाहम समय अंत इव ये हो गया दृष्टान्त जैसे अग्नि का दाह को सम करते हैं इसी प्रकार की एताम एकताम शांतिम पाद्य आसनादि दान लक्षण शांतिम पाद्य आसन इत्यादि दान कर दान देना यही शांति है अर्थात तो कोई अगर क्रोधित तो हो गया आपके सामने हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं और क्रोध हो गया आप तुरंत ऐसा कर देंगे तो क्या होगा उसको थोड़ा शांति होगी नहीं होगी तो इसी प्रकार के कहते हैं अगर कोई मतलब गृह में प्रवेश किया शीघ्र उसके लिए सब व्यवस्था कर देंगे वो शांत हो जाएंगे एतम पाद्य आसनादिदान लक्षण शांति कुरंती उसका शांत करते हैं अर्थात उनका सम्मान करते हैं कुरंती संत करता हुआ अतिथेर यतो तो अतो आहर हर, हर का अर्थ आहर हे वैवस्व उदकम नचिकेत से पाद्यार्थम इसलिए अतिथेर अतिथेर ष्ठी अतिथि का अतिथि का शांतिम कुरंती इसलिए यतह इस प्रकार किया जाता है यस्मात अतः अर्थात तस्मात् क्योंकि अतिथि का शांति किया जाता है की जाती है इसलिए शांति करने के लिए हर हर का अर्था हर लाइए है वैवस्वतः संबोधन कर क्या लाना है उदकम नचिकेत नचिकेता के लिए किस लिए उदकम पाद्यार्थम पाद्यों के लिए पाद प्रक्षालन करने के लिए धीरे धीरे ये आजकल तो सब लो पाता है आजकल क्या ना सब कहते ना सू पहन करके और शॉक्स भी पहनते हैं आप कहाँ पाद्य देंगे नहीं तो हम लोग तो देखते थे जब पुराना समय में कोई आए बंधु आए मतलब पूज्य बंधु आए तो पहले बालक का रूप में हम लोग का प्रथम कार्य होता है कि लोटा में मतलब कुंभों में जल ला करके रखना अगर पहले तो कोई बड़े लोग खड़े होंगे तो कह देंगे आप धो देना तो फिर हम लोग धो देते थे ये सब प्रथम होता था तो ये सब क्या न एक प्रकार के स्नेह सौहार्द्य का बात है अब जब उनका पांव धो देंगे बालक होकर के वो क्या करेंगे आपका थोड़ा ऐसा कर देंगे तो ये सब आनंद का समय होता था नचके अथ पाद्यार्थम ये सब पाद्य अर्थात तो उनका पाद प्रक्षालन के लिए लाइए यतः च अकरणे प्रत्यवायः श्रुयते अगर ये नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय सुनाया जाता है ये तो मुंडक में पूरा एक मंत्र है जिसका अग्निहोत्र समय पर नहीं करता है जो आग्रहण नहीं करता है जो दर्श नहीं करता है उस गृहस्थ का तो कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा इस प्रकार सब कहा जाता है हाँ आप सप्तलोकान ऐसा कुछ ही नस्ती तो ये सब नाश कर देगा ये सब कर्म नहीं करने से हानि होती है तो प्रत्यवाय होता है जिसका जो कर्म विहित तो है उसको करना चाहिए नहीं तो प्रत्यवाय होगा अगर वो कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर शास्त्रीय उपाय से उसका ऊपर चीज को पकड़ना है आगे इसका प्रत्यवाय होगा हानि होगा कैसे होगा उसको दिखा रहे हैं आगे मंत्र में आशातीक्षे संगत सुनता चेष्ट पूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान्तृक् अल्पमेधसो सेल्प मेधसो वसति ब्राह्मणो ब्राह्मण यन वसति ब्राह्मणो गृह आशा प्रतीक्षे आशा आशा अर्थात अनेज्ञात वस्तु जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य इत्यादि नहीं होता है स्वर्गलोक इत्यादि कुछ प्राप्त करना चाहता है अथवा कहीं ऐसा है कि सुवर्णगिरी है उसको हम कैसे देखें सुवर्णगिरी कहाँ है कहेंगे पुराण में कहा गया है हमको उसको देखना है तो पुराण सुन करके जब संस्कार बनता है उस प्रकार की इच्छा होती है ये सबको कहा जाता है आशा भाष्य में आगे कहेंगे प्रतीक्षे प्रतीक्षा प्रतीक्षा अर्थात तो ज्ञात तो वस्तु की इच्छा ये हमको प्राप्त होना चाहिए आशा च प्रतीक्षा चे आशा प्रतीक्ष्य आगे संगतम संगतम अर्थात तो सज्जन संबंध से अथवा उपासना करने से जो फल मिलता है संगतम अच्छा अजरियम संगतम पाणिनीसूत्र आगे शून ऋतम शून ऋतम भाष्यकार कहते हैं प्रियवाणी कह करके जो फॉलो होता है अर्थात दूसरों को थोड़ा प्रियवाणी कहे किंतु प्रियम होना चाहिए अनृत नहीं होना चाहिए ये भी निषेध किया गया है नहीं तो दूसरों को अच्छा लगे हम दो चार ठो मिथ्या वचन कह देते हैं वो नहीं कहना है तो प्रियवाणी कहें अर्थात तो हितकर तो वाणी कहें यह सब पुण्यकार होते हैं और इष्टापूर्ते ये सब कर्म जो किया है और पुत्र पशुंश सर्वान पुत्र पशु ये सबको भी एक तदिंगते भृंगते अर्थद नाशयति होती ये सबको नाश कर देगा कहाँ कब नाश हो जाएगा कहते अल्पमेधसो पुरुषस्य से ब्राह्मणो ब्राह्मणोंसन बसति ये जिस अल्पमेधसो अल्पा मेधा फिर न अल्पा न अल्पा अल्पा मेधा यश्य होने फिर अशिच समासंत होता है ना नित्य, नित्यम अशिच प्रजा मेधयो हो ऐसे सूत्र हैं मेधा शब्द को अशिच समासंत होने से मेधस हो गया षष्ठियंत तो हो गया मेधसो अल्प मेधा वाले अर्थात अशास्त्रीय आचरण करता है क्योंकि शास्त्र का विधान को बुद्धि में नहीं रखता है नहीं रखने से विपरीत आचरण कर जाता है पुरुषस्य अल्पमेधसो अल्प ब्राह्मणो गृह वसति अगर उसका घर में ब्राह्मण भूखा रह गया तब उसका ये सारे नाश हो जाते हैं इसलिए ये भी सब परंपरा है आजकल भी प्राय प्राय करते हैं हम लोग भी यहाँ करते हैं कोई अगर आगे आ गया यहाँ अगर समय पर आ गया तो हम लोग भोजन हो गया तो पहले पूछ लेते हैं आपका भोजन हुआ क्या ये एक मतलब सामान्य शिष्टाचार होता है भोजन का समय है तो पूछ लेने का एक बार तो, कर लेना नहीं तो यह सब हानि होती है आज यहाँ तक ओ सनो मित्र सन भरुण सनो